अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो राज्य शासन करते हैं वे दुर्बुद्ध हिंसक को वश में करें यदि वश में ना आएं तो इनको बलात्कार मारें जिससे न्याय का प्रनाश ना हो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो गुण कर्म और स्वभावों से विजय को प्राप्त होते हुए विमान आदि यानों के तुल्य शीघ्र ऐश्वर्य को प्राप्त होकर समस्त सत्कर्मों में विभाग कर धनादि पदार्थों को देते हैं वे न्यायधीश होने के योग्य हैं भावारथ मनुष्यों को चाहिए कि निंदकों को सर्वथा निवार और स्तुति करने वाले को बढ़ा सत्य विद्याओं को प्रकाश करें अविवद्वान विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो जो ईश्वर ने वेद द्वारा सत्य का प्रकाश किया वह वह सब प्रकाश करें और जो जो स्वार्थ चाहें वह वह सबके लिए चाहें भावार्थ जो चोर द्रोह से पराए पदार्थों की चाहना करते हैं वे कुछ भी धर्म नहीं जानते हैं अब ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ हे जीव जो सर्वज्ञ सृष्टि करता सकल भुवनों का एक स्वामी और सबका धारण करने वाला जगदीशवर है उसकी आज्ञा में स्थित द्रोहादिकों को दूर से दूर करें भावार्थ जिस ईश्वर ने सूर्यादिक जगत का निर्माण कर परस्पर संबंध किया उसको प्राण प्रिय जानो भावार्थ ईश्वर ने जो रक्षत्व कहा है उसकी अच्छे प्रकार रक्षा कर मनुष्यों को बहुत सुख पाना चाहिए जैसे ईश्वर समस्त संसार की नियम पूर्वक रक्षा करता है वैसे विद्वानों को भी सबकी रक्षा करनी चाहिए इस सुक्त में ईशराद के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 23वां सुक्त और 32वां वर्ग तथा छठा अध्याय समाप्त हुआ अथ द्वितीयाष्टके सप्तमा अध्याय आरंभ ओम विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासु यद् भद्रं तन्न आसुव अद्वितीयाष्टक के 7वें अध्याय का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वान लोग क्या करें इस विषय को कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो लोग विद्या की उन्नति करना चाहें वे प्रथम वेदादि शास्त्रों को स्वयं पढ़ के दूसरों को प्रयत्न के साथ पढ़ावें और पढ़ा-पढ़ा के पदार्थ ज्ञान में आरुण बुद्धि को प्राप्त हों फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो राजा और राजजन विद्वान सत्कर्मी लोगों का सत्कार करते और दुष्ट कर्म वाले को दंड देते हैं वे सूर्य के तुल्य पृथ्वी पर सुशोभित होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो सूर्य के तुल्य विद्या प्रकाश कर्म वाले अविद्या रूप अंधकार के निवारक प्रमादी दुस्टों को सिथिल करते हुए स्रेष्ट विद्धत्ता को ग्रहन करते हैं वे जगत के उपकारक होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जो मनुस्य मेघ और कूप के तुल्ल सब को शुभ सिक्षा से त्रिप्त करते हैं और सब को एक मत करते हैं वे मिलकर सब की उनन सकते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोबतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य, महीनों और ृतमों को विभक्तकर मूर्त दृव््यों का यथावत स्वरूप दिखाता है वैसे जो विद्वान पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत पदार्थों को यथावत शिक्षा से दिखा वे लोक में पूजनीहों में और जो अविद्या आलसी लोग, कपट आदि से दूषित दुष्ट उपदेश करते वा निकम्मे बैठे रहते हैं वे किसी को कभी सेवने योग्य नहीं हैं भावार्थ जो यथार्थ विज्ञान को पाकर अधर्म आचरण से पृथक रहकर अन्यों को पापाचरण से पृथक कर फिर फिर धर्म विद्या शरीर आत्मा की पुष्टि में प्रवेश कराते वे अत्यंत आनंद को पाकर औरों को आनंदित करने को समर्थ होते हैं भावार्थ जो अविद्या और अधर्म आचरण का खंडन कर श्रेष्ठ मार्ग का सेवन करते हैं वे हाथों से धोपने से काष्ठा दिष्ट अग्नि को उत्पन्न कर कार्यों को सिद्ध करते और अभिष्ट को प्राप्त होते हैं भावार्थ जैसे वीर पुरुष धनुष आदि शस्त्र और अग्नेयादि अस्त्र से शत्रुओं को पराजित करते हैं वैसे धर्मात्मा दोषों को जीत लेता है फिर राजपुरुष कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जो विनय आदि से युक्त प्रशंसित गुणकर्म स्वभाव वाले दुष्टता के निरोधक और सत्यता के प्रवर्तक हैं वे धर्म युक्त व्यवहार से राज्य की रक्षा करने को समर्थ होते हैं फिर राजा और प्रजा क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राजा जन और प्रजा जनो को योग्य है कि सर्वव्यापक शक्तिमान विस्तृत सुख देने वाले ब्रह्म की उपासना कर सब मनुष्य आदि प्राणियों के सुख साधक वस्तुओं को संग्रह करके राज प्रजा के सुखों को सिद्ध करें फिर मनुष्यों को क्या कर्तव्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ हे मनुष्यों जो परमात्मा अगले पिछले कार्य कारण रूप जगत में परिपूर्ण होकर सबका विस्तार करता है सबके लिए सब सुखों के साधनों को देता वही सबको उपासना करने और मानने योग्य है अब राजा प्रजा के विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सुशिक्षित युक्त किए घोड़े रथ को पहुंचाकर शत्रुओं को पराजित कराते वैसे राज्य वैश्यर को प्राप्त हुए राजा प्रजा जन सत्याचरण के विरोधियों की निवृत्त कर प्राणों के अभय रूप दान को तुम लोगों को देव फिर राजपुरुष क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ बहनी यह घोड़े का उत्तम नाम है जैसे अग्नि पहुंचाने वाले होते हैं वैसे ही घोड़े भी होते हैं राजपुरुष जिन दुष्टाचारियों को सुने उनको वश में करके सबका प्रिय सिद्ध किया करें फिर अध्यापक लोग कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पुरुषार्थी अध्यापक लोग अच्छी शिक्षा को पाकर सत्य में प्रीति और असत्य पर क्रोध को धारण करते वे बड़ी सुशीलता को प्राप्त हो के यथेष्ट कार्य को प्राप्त होते हैं फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो लोग सुंदर संयम वाले हों वे बहुत काल जीवे जो ब्रह्मचर्य का पालन करें वे आत्मा और शरीर से अच्छे वीर होते हैं भावार्थ सब मनुष्यों को उचित है कि सुंदर नियम से वेद के अर्थों को जान पुर्ण युवा अवस्था में स्वयंवर विवाह कर धर्म से संतानों की उत्पत्ति और रक्षा कर यथावत ब्रह्मचर्य के साथ सुंदर शिक्षा दे और विद्वान करके सुख बढ़ावें इस सुक्त में विद्वान और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानो यह 24वां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ अब पांच ऋचा वाले 25वें सुक्त का आरंभ है उसके आदि में बिजली का वर्णन करते हैं भावार्थ इसमें उपमा है जैसे किरण वायु के साथ चलती हैं वैसे विद्युत अग्नि सब पदार्थों के साथ चलता है उसको मनुष्य जहां-जहां प्रयुक्त करें वहां-वहां बड़े काम को सिद्ध करता है कौन मनुष्य विद्या वृद्धि कर सकता है इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे धन की याचना करता हुआ पुरुष मन को युक्त करता वैसे पुत्राद के पालन में चित्त देता है जिस पदार्थ के साथ जिसको योग की योग्यता होती उसको उसके साथ प्रतिदिन युक्त करता है वह बहुत उत्तम मनुष्यों को प्राप्त हो के विद्या की वृद्धि कर सकता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य पुरुषार्थी समुद्र के तुल्य गंभीर धनाढ्य वृषभ के तुल्य बलवान अग्नि के तुल्य शत्रुओं को जलाने वाले सत्यकामना युक्त होते हैं वे समस्त शिल्प विद्या को सिद्ध कर सकते हैं अब विजयी कौन होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ वे ही लोग विजयी होते हैं जो सब बलों और साधन उपसाधनों से तथा विद्या से युक्त होते हैं अब कौन मनुष्य कार्यों को सिद्ध करते हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों के संग में प्रीति रखने पदार्थों का संयोग विभाग करने वाले रसायन विद्या में उद्यमी होवे वे सब पदार्थों से बहुत कार्य सिद्ध कर सकते हैं इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त में कहे अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 25वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ